हाँ हर्षित ने भी उत्सुकता से भरी आवाज में जवाब दिया प्रोफेसर खुराना को बाद में सारी सच्चाई जरूर पता लग गई होगी और फिर अब वो अपना बदला पूरा करने के लिए वापस आए हैं सर आप सही कह रहे थे हर्षित ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा केस का के क्लू कंपनी के अंदर के रिलेशन में ही छुपा हुआ था इन सभी विक्टिम्स ने प्रोफेसर खुराना को फंसाया था और इसीलिए कंपनी के ही फॉरवर्ड एम्प्लाई मिस्टर खुराना ने अपना बदला लेने के लिए इन सब का मर्डर कर डाला पुलिस अभी तक यहाँ तक पहुंची नहीं सकी थी वो बाहर के ही लोगों पर शक कर रही थी जबकि विक्रांत सर ने तो शुरू में ही कह दिया था कि कोई कंपनी का ही एम्प्लॉय है जो कि इस मर्डर केस में शामिल है अब प्रोफेसर खुराना लौट आए हैं वो काफी पढ़े लिखे और साइंस के बैकग्राउंड से हैं। उसका दिमाग भी तेज है वो कहते हैं ना तेज दिमाग वाले चाहे अच्छा काम करें या फिर कोई जुर्म करें उनका कुछ भी करने का अंदाज ही सबसे अलग होता है अनुष्का ने कुछ सोचते हुए कहा प्रोफेसर खुराना अपना बदला लेने के लिए ना सिर्फ उन लोगों को मार रहे हैं जिन्होंने उन्हें झूठे आरोप में फंसाया था बल्कि वो मेडिको फार्मा कंपनी से भी अपना बदला ले रहे हैं उन्हें पैसे से भी कोई लगाव नहीं रह गया है वो पांच करोड़ यूं ही कागज की तरह जला देते हैं उन्हें बस अब अपना बदला चाहिए मेडिको फार्मा से और उन लोगों से जिन्होंने उनके साथ गलत किया था विक्रांत सर हर्षित ने थोड़ा भयभीत होते हुए कहा सर हमें अब बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए चौथे दिन की शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही प्रोफेसर खुराना अपने अगले शिकार के लिए निकलने वाले होंगे मुझे डर लग रहा है कहीं इस केस में कोई चौथा विक्टिम ना बन जाए हम्म, विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा जल्दी करो और प्रोफेसर खुराना की सारी डिटेल निकालो हमें पहले ये पता करना होगा कि प्रोफेसर खुराना किस तरह का आदमी है और सर अनुष्का बोल पड़ी आपने लिस्ट में देखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लगभग दर्जन भर लोग हैं और इनमें से कोई भी अगला विक्टिम हो सकता है किसी को भी प्रोफेसर खुराना अपना नेक्स्ट टारगेट बना सकते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी इन लोगों की सिक्योरिटी का भी इंतजाम करना होगा इन सबके लिए खास सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी हाँ मुझे तो लगता है कि उन सबको कस्टडी में लेकर इंटेरोगेशन करना शुरू कर देना चाहिए हर्ष ने लोगों का भी प्रोफेसर खुराना के केस ऐसी जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा हमें पता लगाना चाहिए। विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा फटाफट सीनियर इंस्पेक्टर लोकेश से कांटेक्ट करो और उनको सारी इंफॉर्मेशन देकर जल्दी से एक्शन लेने के लिए कहो। ओके तो हर्ष ने कहा और फिर वो मुड़कर यहाँ से जाने लगा अभी वो मुड़ा ही था कि फिर से उसकी नजर रूही पर पड़ गई उसे देखकर उसने विक्रांत से कहा सर इसका क्या करें ये लड़की उसकी चिंता तुम मत करो मैं मैनेज कर लूंगा तुम जाओ अभी विक्रांत ने उसे हाथ से जाने का इशारा करते हुए कहा नहीं नहीं, रोही ने फिर से खुद को रिहा करने के लिए गड़गड़ाते हुए कहा सर मेरी गलती है, मुझे आपको अब शब्द नहीं कहना था, आप साइको नहीं हो सर प्लीज सर एक बार माफ़ कर दो गलती होगी अब दोबारा कभी नहीं होगी प्लीज सर एक बार छोड़ दो मुझे अच्छा अब माफी मांग रही हो तुम क्यों अब बहुत देर हो चुकी है रुको तुम विक्रांत ने दहाड़ते हुए कहा अभी मैं ये केस निपटा लू फिर तुमसे बात करता हूँ ठीक है सर लेकिन अब भी कुछ बाकी रह गया है क्या रूही ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा आपने होटल में पहले ही मेरा फायदा उठा लिया था मुझे अकेले होटल के कमरे में लेकर गए थे चुप करो बकवास नहीं विक्रांत ने उसे शांत करने की कोशिश की लेकिन फिर भी अनुष्का और हर्षित ने रूही की बात सुन ली थी और वो दोनों विक्रांत की तरफ काफी अजीब सी नजरों से देखने लगे विक्रांत काफी ऑकवर्ड पोजिशन में जा चुका था फिर हर्षित ने माहौल को नॉर्मल बनाने के लिए बात बदलते हुए कहा सर ये प्रोफेसर खुराना की अपडेट आ चुकी है उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है फिर हर्षित ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा प्रोफेसर खुराना पूरा नाम प्रोफेसर गोविंद खुराना है उम्र तकरीबन सैतालीस साल है और अपनी नौकरी की शुरुआत ही उन्होंने मेडिकोर फार्मा कंपनी से ही की थी अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर मेडिकोर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के चीफ के पद तक पहुंचे थे सो आप समझ सकते हैं कि जब उनके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगाकर कंपनी से बाहर किया गया होगा तो फिर उनके ऊपर क्या बीती होगी जाहिर है कि बदला लेने के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझा होगा प्रोफेसर खुराना की फोटो देखकर रोहित के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से बदल गया वो बिल्कुल हैरान रह पक्का है कि रोही प्रोफेसर खुराना को जानती है लेकिन जब रोहित को पता लगा कि विक्रांत इस वक्त उसे देख रहा है तो फिर वो अचानक से बिल्कुल नॉर्मल होने का दिखावा करने लगी विक्रांत ने भी इस वक्त उसे इग्नोर कर दिया उसने सोच रखा था कि एक बार वक्त मिलने पर रूही को अच्छे से इंटेरोगेट किया जाएगा और तब उससे सारी इंफॉर्मेशन लेंगे फिलहाल के लिए उससे कुछ भी पूछना ठीक नहीं रहेगा उधर अब तक हर्ष ने सोलन पुलिस ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर लोकेश चौधरी को सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी साथ ही उन्हें जल्द से जल्द प्रोफेसर खुराना को अरेस्ट करने के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कह दिया था जिसके बाद तुरंत ही इंस्पेक्टर लोकेश ने प्रोफेसर खुराना को अरेस्ट करने के लिए टीम बना दिया और इसके साथ ही एक टीम उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अन्य ऑफिसर पर भी निगरानी रखने के लिए लगा दिया था उम्मीद है कि जल्द ही प्रोफेसर खुराना को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेगी। लेकी विक्रांत ने रूही को पकड़कर सोलन पुलिस स्टेशन इसलिए लाया था क्योंकि वो उसे पर्सनली इंटेरोगेट करना चाहता था एक बार ये सारा मामला खत्म हो जाए तो फिर विक्रांत रूही से विधिवत पूछताछ करने वाला था ऐसे में एक बार जब यह सारा काम खत्म हो गया तो फिर विक्रांत रोहित से पूछताछ करने की तैयारी करने लगा लेकिन इसी बीच तब से तो यह सिस्टम और ज्यादा बेहतर हो गया था अभी विक्रांत के पास समय था कि वो अपने नए कोडव को पता कर सके तो उसने तुरंत ही अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को खोलकर इसके बीच में टेप किया टैप करते ही उसके दिमाग में दो बड़े बड़े लिखे हुए शब्द दिखाई देने लगे पृथ्वी और पहाड़ सिस्टम के अपग्रेड होने के बाद न सिर्फ इसका इंटरफेस बदल चुका था बल्कि सिस्टम अब और ज़्यादा एडवांस भी हो चुका था अब विक्रांत को अदृश्य शक्ति की पहली नहीं बूझनी पड़ती थी और ना ही उसे अपने डुप्लीकेट टास्क के बारे में पता लगाने के लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत थी अब तो मात्र सिस्टम ने एक टैप करने से ही उसे डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन और टाइम देने लगता था उसे बस अब लोकेशन और टाइम के अनुसार वहां जाना पड़ता था इसके साथ ही अदृश्य शक्ति के नए अपग्रेड के साथ अब उसे एक और टूल मिल चुका था इस टूल का नाम मेक स्ट्रांग शो हो रहा था इस टूल की मदद से विक्रांत अब अपने किसी भी अदृश्य शक्ति के दिए हुए टूल को और ज्यादा स्ट्रेंथ देते हुए उसे मजबूत कर सकता था लेकिन इस टूल की डिटेल पढ़ने के बाद विक्रांत को पता लगा उसे अपने किसी भी डिवाइस को स्ट्रेंथ देने के लिए काफी ज्यादा पॉइंट की जरूरत पड़ती है यानी कि जिस लेवल की डिवाइस विक्रांत के पास मौजूद रहेगी उसे स्ट्रेंथ देने के लिए उसी के अनुसार कम या ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी अगर कोई नॉर्मल डिवाइस है तो हो सकता है कि उसको और मजबूत बनाने के लिए उसे सौ प्वाइंट्स की ही जरूरत पड़े लेकिन अगर कोई एडवांस टूल है तो उसे और अपग्रेड करने के लिए सौ से ज्यादा यहाँ तक हजार प्वाइंट तक की भी जरूरत हो सकती है पॉइंट्स से याद आया कि विक्रांत के पास अब मात्र 100 पॉइंट्स बचे थे इस वक्त उसे अदृश्य शक्ति के इंटरफेस में बीचों बीच 1000 बीच लिखा हुआ दिखाई दे रहा था जिसका मतलब विक्रांत तुरंत समझ चुका था इसका मतलब था कि अब अदृश्य शक्ति के सिस्टम का अगला अपग्रेड 1000 पॉइंट्स मिलने के बाद ही हो सकेगा लेकिन अभी विक्रांत का ध्यान सिस्टम अपडेट करने से ज्यादा अपने डिवाइस को अपग्रेड करने पर था ऐसे में अब उसका ध्यान ज्यादा से ज्यादा प्वाइंट इकट्ठा करने पर था सिस्टम के अपग्रेड होने के साथ ही विक्रांत की अदृश्य शक्ति में भी काफी बदलाव हो चुका था जिनके बारे में अभी वो डिटेल में नहीं जाना चाहता था इस वक्त उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था उसका नया कोडवर्ड पृथ्वी और पहाड़